प्रिय आदमी सुना है मैंने मरण सैया पर पड़ी थी आखिरी घड़ी उसने आंख खोली और पास में बैठे अपने मित्र से पूछा व्हाट अस द आंसर पूछा अपने पास बैठे मित्र से कि अलाइस उत्तर क्या है पास बैठा मित्र बहुत हैरान हो गया होगा क्योंकि सवाल न पूछा गया हो तो उत्तर कोई भी नहीं हो सकता है लेकिन मरते हुए व्यक्ति से ये भी कहना उचित नहीं था कि सवाल क्या है कोई उत्तर ना पाकर उस मरते हुए महिला ने वापस दोबारा पूछा इन दट केस वट इज द्वेश्चन अगर सवाल का पता नहीं है तो उस हालत में जब आपका पता नहीं है तो उस हालत में सवाल क्या है लेकिन सवाल का भी कोई पता नहीं इसलिए अच्छा होगी इसके पहले में जवाब दूं, सवाल ठीक से आपकी समझना आ जाए प्रोग कौन है प्रगतिशील पहली बात रूढ़िंगवादी कौन है हुईज ऑर्थोडॉक्स इस इसे बताना बहुत आसान आसानडॉक्स पत्थर की तरह है। वजन भी है उसमें, ठोसपन भी है उसमें। अतीत का इतिहास भी है उसके पास रूपरेखा भी है हाथ में पकड़ा भी जा सकता है इसलिए सदा से तय है जरूरीवादी कौन है ऑर्थोडॉक्स कौन है लेकिन प्रगतिशील कौन है वो इस प्रोग्रेसिव हवा की तरह है बात न कोई आकार है न कोई रूपरेखा है और हवा को जितने जोर से पकड़ो उतनी ही मुट्ठी के बाहर हो जाती और जिस दिन प्रोग्रेसिव पकड़ में आ जाता है कि ये रहा प्रोग्रेसिव उस दिन वो ऑर्थोडॉक्स हो चुका होता है इसलिए पकड़ में आ जाता अगर परिभाषा हो सके कि कौन है प्रगतिशील अगर ये पकड़ में आ सके अगर ये मुठ्ठी में बंद हो जाए तो समझना की प्रगतिशील मर चुका है सिर्फ़ पकड़ना आता है, वो डिफाइनेबल है उसकी व्याख्या हो सकती है प्रगतिशील का अर्थ ही यही है कि जिसका कोई संबंध अतीत से नहीं है भविष्य से भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ जो पैदा हो गया है उसके संबंध में निश्चित हुआ जा सकता है कि क्या है जो पैदा नहीं हुआ उसके संबंध में निश्चित नहीं हुआ जा सकता कि वो क्या है और जिसका संबंध भविष्य से है उसके संबंध में भी बहुत निश्चित नहीं हुआ जा सकता कि वो क्या है क्योंकि उसका संबंध अनबारण से है वो जो नहीं पैदा हुआ उससे है बूढ़े के संबंध निश्चित हो सकते है कि वो क्या है हम बच्चे के संबंध निश्चित नहीं हो सकते कि वो क्या है क्योंकि बच्चा अभी होने को है और जिस दिन हो चुका होगा उस दिन बच्चा नहीं होगा उस दिन वो बुरा हो गया होगा तो प्रगतिशील को ठीक से पकड़ने की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि वो हवा की तरह है और इसी से दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ख्याल में आ सकती है वो ये कि दुनिया में जितनी ऑर्थोडॉक्सीज है वे सब कभी प्रगतिशील थे। बुद्ध अपने जमाने में प्रगतिशील थे लेकिन जिस दिन पकड़ में आ गए उस दिन से महावीर अपने जमाने में प्रगतिशील थे लेकिन जैन प्रगतिशील नहीं है वो महावीर को पकड़ लिए मुश्किल बंद हो गई जीसस क्राइस्ट अपने जमाने में प्रगतिशील थे ईसाई प्रगतिशील नहीं है। क्राइस्ट मुठी में पकड़ में आते जिस क्षण भी प्रगतिशील पर मुट्ठी बन जाती है उसी क्षण रूढ़ी पैदा हो जाती उसी छंद परंपरा पैदा हो जाती इसलिए तो पहली कठिनाई आपको साफ कर दूं कि प्रगतिशील शब्द इनडिफाइनेबल है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती हाँ उसकी व्याख्या ऐसे ही हो सकती है जैसे कि हम स्वास्थ्य की व्याख्या करते हैं हम कहते हैं जो आदमी बीमार नहीं है वो स्वस्थ लेकिन ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं हुई ये तो बीमारी की चर्चा हुई जब भी हमें स्वस्थ आदमी की व्याख्या करनी हो कि कौन स्वस्थ है तो कहना पड़ता है जो बीमार नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं हो सकती सिर्फ बीमारी की परिभाषा होती और जब बीमारी नहीं होती तो जो शेष बच जाता दिदि नहीं होता वो स्वस्थ होता है रूढ़ी की परिभाषा हो सकती है ऑर्थोडॉक्सी की परिभाषा हो सकती है और जिस आदमी के भीतर रूढ़ी नहीं होती वो प्रगतिशील होता है प्रगतिशील की सीधी परिभाषा नहीं हो सकती वो जो रूढ़ग्रस्त नहीं है वो जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है निगेटिव नकारात्मक परिभाषा ही हो सकती और ये बड़े मजे की बात है कि जिंदा चीजों की परिभाषाएं सदा नकारात्मक होती है सिर्फ मरी हुई चीजों की परिभाषाएं पॉजिटिव होती है जो चीज मरी होती है वी कैन डिफाइन इट पॉजिटिवली एंड दैट व्हिच इज लिविंग कैन ओनली बी ओनलीवली असल में जिंदगी मुट्ठी में पकड़ में नहीं आती सिर्फ मौत पकड़ना आती है तो जो चीज मरी हुई है उसकी हम परिभाषा कर सकते हैं हम कह सकते हैं मशीन क्या है हम कह सकते हैं कुर्सी क्या है हम नहीं कर पाते की आदमी क्या है हम कह सकते हैं बीमारी क्या है हम नहीं कह पाते की स्वास्थ्य क्या है जो भी चीज जीवित है जो भी लिविंग है वो मुट्ठी के बाहर हो जाती वो हवा की तरह हो जाती प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकती विवाह की परिभाषा हो सकती है, क्योंकि मैरिज मरी हुई चीज है प्रेम एक जिंदा चीज है इसलिए विवाह के संबंध में अदालतों में मुकदमे लड़े जा सकते हैं और डेफिनेशन हो सकती है लेकिन प्रेम के संबंध में कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती अब तक प्रेम पर बहुत कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन डेफिनेशन अब तक नहीं लिखी गई उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकी प्रेम क्या है विवाह की परिभाषा सुनिश्चित है विवाह क्या है? है, किया जा सकता। वो मरी हुई चीज है सब मरी हुई चीजें तय हो जाती है जिंदा चीजें तय नहीं होती ये जिंदा होने का एक लक्षण तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा प्रगतिशील चित्त जिंदा चित्त है लिविंग माइंड इसलिए उसकी परिभाषा नकारात्मक होगी निगेटिव होगी वो जो रूढ़ी ग्रस्त नहीं तो ठीक से समझें समझे रूढ़ग्रस्त कौन है तो शायद प्रगतिशील कौन है उसकी तरफ इशारा हो सके साधारणता हमारा मन अतीत से निर्मित होता है पास्ट ओरिएंटेड होता है हम जो भी जानते हैं वो अतीत से आता है ये बड़े मजे की बात है कि जो भी हम जानते हैं वो अतीत से आता है और जो भी जीवन है वो भविष्य से आता है इसलिए जीवन और जानने का तालमेल कहीं भी नहीं होता जो बहुत ज्यादा जानने को जोर से पकड़ लेते हैं जो ज्ञान को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं उनकी जिंदगी से संबंध टूट जाते हैं और जिन्हें जिंदगी से संबंध जोड़ने हो उन्हें ज्ञान से संबंध तोड़ने पड़ते हैं ज्ञान बहुत रूपों में उपलब्ध होता है शास्त्रों में उपलब्ध होता है परंपराओं में उपलब्ध होता है गुरुओं में उपलब्ध होता है फिलोसफीज में आइडियोलॉजीज में उपलब्ध होता है जहां से भी ज्ञान कोई पकड़ लेगा जोर से वो प्रगतिशील नहीं रह जाएगा प्रगतिशील होने के लिए अनिवार्य है की हम अतीत के ज्ञान को न पकड़े भविष्य के लिए ओपनिंग तभी हो सकती है जब हम अतीत के प्रति जोर से पकड़ने के लिए गए जिसने अतीत को जोर से पकड़ लिया है वो भविष्य के प्रति बंद हो जाता है वो प्रगतिशील नहीं रह जाता अगर कोई आदमी कहता है मैं जैन हूं तो वो प्रगतिशील नहीं हो सकता क्योंकि जैन होना अतीत से बंधा हुआ है भविष्य से उसका क्या नाता है वो पच्चीस वर्ष पहले महावीर हुए उनसे बंधा हुआ है अगर कोई कहता है मैं ईसाई हूं तो वो 2000 साल पहले जो जीसस क्राइस्ट हुए उनसे बंधा हुआ है भविष्य क्या नाता है अगर कोई कहता है मैं हिंदू हूं तो वो प्रगतिशील नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू होने की सारी व्याख्या अतीत से आती है भविष्य से हिंदू होने का क्या नाता है अगर कोई कहता है मैं भारतीय हूँ पाकिस्तानी हूँ चीनी हूँ तो वो प्रगतिशील नहीं हो सकता है ये सारी की सारी बातें अतीत से जुड़ी हुई है इनका भविष्य से कोई नाता नहीं पहली बात ठीक से समझ लेनी जरूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व तो को अतीत से निर्मित करते हैं अतीत से बांधते हैं टीगे टू दास्ट बंधे हैं जैसे बैल खूंटियों में बंधे होते हैं ऐसे हम अतीत की खूंटियों से बंधे हैं अगर हम अतीत की खूंटियों से बंधे हैं तो हम प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं। हम बीमार है रुगण है रूढ़ी ग्रस्त है, परंपरावादी है ट्रेडिशनलिस्ट है प्रोग नहीं हो सकता। अतीत से जो चित्त मुक्त है वो भविष्य के प्रति खुला हुआ हो जाता है अतीत से जो बंधा है वो बंद हो जाता है और ये भी ध्यान रहे कि अतीत अब कभी नहीं आएगा न राम लौटेंगे न बुद्ध न कृष्ण न क्राइस्ट न मोहम्मद इसलिए जो भी उनसे बंधे हैं वो कब्रों से बंधे हैं उन्हें ये ठीक से समझ लेना चाहिए न गीता फिर लौटेगी न रामायण लौटेगी न वेद लौटेंगे न बुद्ध के वचन न बाइबिल जो उन किताबों से बंधे हैं वो अतीत की राख से बंधे हैं जो अतीत की राख से बंधा है किसी भी स्थिति में वो प्रगतिशील नहीं इसलिए पहली नकारात्मक परिभाषा में ये करना चाहूं कि जो अतीत से मुक्त है जो अतीत से बंधा नहीं है और जिसकी आंखें भविष्य को देखने के लिए खुली खुदी जिसकी कोई धारणा नहीं है जिसके पास बंधा हुआ कोई ज्ञान नहीं है जिसके पास कोई शास्त्र नहीं है जिसके पास कोई इज्म नहीं है ध्यान रहे ये तो हमारी समझ में आ जाता है कि हिंदू प्रगतिशील नहीं है ये भी समझ में आ जाता है कि ईसाई प्रगतिशील नहीं है लेकिन शायद हम सोचते हो कि कम्युनिस्ट प्रगतिशील तो हम भूल न पड़ जाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2000 साल पुरानी बात से बंधे हैं कि 100 साल पुरानी बात से बंधे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाइबल से बंधे हैं कि कैपिटल से बंधे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की मोहम्मद से बंधे हैं कि मार्क्स से बंधे हैं दूसरे की तरफ जो बंधा है वो आदमी प्रगतिशील नहीं और आगे की तरफ कोई नहीं होता आगे की तरफ कोई वाद नहीं होता आगे की तरफ कोई शास्त्र नहीं होता क्यूँकि जो शास्त्र अभी पैदा नहीं हुआ उससे बंधिएगा कैसे और जो सिद्धांत अभी निर्मित नहीं हुआ उससे बंधने का उपाय नहीं जो खूटी अभी गाड़ी नहीं गई उससे अपने को कैसे जंजीर में बांध बांधिएगा प्रगतिशील होने का अर्थ है वो जो अतीत है जो बीता हुआ है जो मर चुका है जो जा चुका है वो जो राख हो चुका वो जो मरघट में है कब्रस्तान में है उससे मुक्त लेकिन बहुत कठिन है ये बात बहुत कठिन है ये बात क्योंकि इतने इतने रास्तों से अतीत हमें जकड़ता है कि हमें पता भी नहीं चलता हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल भी नहीं रह जाता कि वो हमारे अतीत से जकड़ हुई दो चार छोटे उदाहरण लो आदमी ने सबसे पहले कपास पैदा किया और फिर अपने कपड़े बनाए अब आदमी ने सिंथेटिक चीजे पैदा कर है जिनसे कपड़ा बनता है लेकिन वो उन सिंथेटिक चीजों के साथ वही व्यवहार करता है जो उसने दस बीस हजार साल पहले कपास के साथ किया था अब प्लास्टिक का कपड़ा बन सकता है और सिंथेटिक कपड़े बन सकते हैं लेकिन पहले सिंथेटिक मटेरियल को हम सूत निकालेंगे इससे निकालने को जरूरत नहीं कपास से सूत निकालना जरूरी था सूत को निकाल के फिर हम बुनते फिर गर्जी उसे काटता फिर कपड़ा बनता बीस हजार साल पहले ठीक था लेकिन आज हमने वो चीजें बना लीं जिनसे कपड़े सीधे डाले जा सकते जिनको अब सूत बनाना पागलपन है जिनसे कपड़ा सीधा ही ढल सकता है और अब कपड़ों को दर्जी काटे और बनाए ये भी पागलपन है क्योंकि कमीज सीधी ही डाली जा सकती है कोट सीधा ही ढाला जा सकता है कपास से हम मुक्त हो गए हैं लेकिन कपास के साथ जो व्यवहार हमने किया था वो हम किए चले जाएंगे उसकी कोई जरूरत नहीं हम सात साल में बच्चों को स्कूल भेजते हैं कोई नहीं बता सकता दुनिया में कि सात साल कैसे तय किए हैं आपने स्कूल में भेजने के लिए कैसे तय कर लिए कौन सा मापदंड है इससे तय करने का सात साल में बच्चे की कौन सी मानसिक व्यवस्था है जिससे हम उसकी सात साल में स्कूल भेजे अगर हम आधुनिक खोजों का अन्वेषण करें तो बड़ी हैरानी मालूम पड़ती आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि चार साल में बच्चा अपनी जिंदगी का 50 प्रतिशत सीख लेता है फिर बाकी 50 प्रतिशत से उम्र में सीखेगा तो सात साल के बच्चे को भेजना तो खतरनाक है वो आधा तो सीख ही चुका है वो आधा प्रौण तो हो ही चुका लेकिन सात साल कैसे तय की है? बड़े आर्बिट्रेरी लेकिन बड़ी अजीब बात से तय हुए स्कूल थे थोड़े और बहुत दूर दूर से बच्चों को आना पड़ता था सात साल से कम उम्र के बच्चे भेजे नहीं जा सकते थे इतना कारण था लेकिन अब स्कूल बहुत पास भेजने की पूरी व्यवस्था है लेकिन सात साल के बच्चे ही भेजे जाते रहेंगे जैसे बच्चे की उम्र बड़ी होती उसकी सीखने की क्षमता कम होती चली जाती सात साल के बच्चों को स्कूल भेजना करीब करीब ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना है जो इतना सीख चुका कि अब नया सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा वैजनर एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था अपने घर के सामने उसने एक तख्ती लगा रखी उसमें उसने लिख रखा था कि जो लोग संगीत बिल्कुल नहीं जानते उनकी फीस और जो लोग संगीत जानते है वो अगर सीखना है तो उनकी फीस जो संगीत जानते थे उनकी डबल फीस लिख रखी थी जब भी कोई संगीत जानने वाला आता वो कहता कि हम तो काफी सीख चुके हैं तो हमसे तो कुछ कम फीस लेनी चाहिए हम आपको कम तकलीफ देंगे वेजनर कहता कि तुमसे ही मुझे तकलीफ पड़ेगी क्योंकि तुम जो सीख चुके हो पहले वो बुलाना पड़ेगा तुम्हारे साथ दौड़ी झंझट तुम कोड़ी सिलेक्ट नहीं हो पहले तुम्हें पहुँचना पड़ेगा सात के बच्चे को भेजना खतरनाक लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात ने तय की बात कि सात साल से छोटे बच्चे को अकेले दूर की यात्रा पर नहीं भेजा जा सकता था उतने दूर भेजने के लिए कम से कम सात साल हो जाना जरूरी था तो हम सात साल के बच्चे को भेजते रहे हमने अपनी जितनी नैतिकता तय की है हमारे ख्याल में नहीं कि उसके तय करने के कारण बहुत पहले समाप्त हो चुके लेकिन नैतिकता जारी और अगर उसमें से कुछ टूटता है तो हम बड़े बौखला जाते हैं हम बड़े परेशान हो जाते हमेशा बाप को आदर था सारी दुनिया में और नैतिक वेद हो लेकिन पिता को सदा आदर था उसका आदर का कारण पिता, पिता का तो मिल नहीं सकता क्योंकि पिता आज भी पिता ही है आदर का कारण दूसरा था वो कारण समाप्त हो गया लेकिन पिता आदर को मांगे चला जा रहा आदर का कारण बहुत ही अजीब था जीसस के साढ़े अठारह सौ वर्षों में दुनिया में जितना ज्ञान विकसित हुआ उतना पिछले डेढ़ सौ वर्षो में हुआ और जितना पिछले डेढ़ सौ वर्षो में हुआ उतना पिछले पंद्रह वर्षों में हुआ और जितना पिछले पंद्रह वर्षों में हुआ उतना पिछले पांच वर्ष में हुआ और जितना पिछले पांच वर्ष में हुआ आने वाले ढाई वर्ष में होगा अठारह वर्ष में जब ज्ञान इतना बढ़ता था जितना आप ढाई वर्ष में बढ़ता है तो बाप सदा बेटे से ज्यादा ज्ञानी होता था सदा अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से बाप ज्यादा जानता था बेटा कम जानता था अब हालत बिल्कुल उलट गई है बदल गई है अब बेटा बाप से ज्यादा जानता है और रोज रोज ज्यादा जाने का इसलिए अब बाप को पुराना आदत दिया जाना संभव नहीं लेकिन आदत पुरानी है। वो जिसको हम प्रगतिशील बाप कहते हैं वो भी सोचता है की बेटा उसे आदर थे नहीं आदर का कारण ज्ञान था पुरानी दुनिया में जितनी ज्यादा उम्र होती उतना ज्यादा ज्ञान होता था स्वभाव था क्योंकि अनुभव से ज्ञान मिलता था अब बाप 30 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा था 30 साल में दुनिया में सारा ज्ञान बदल गया बेटा 30 साल बाद पढ़ क्या आ रहा है बेटा ज्यादा ताजी खबर लेके आ रहा है बाप एक अर्थ आउट ऑफ देश और अब अगर बाप को सीखना हो तो बेटे से पूछना चाहिए कि नया क्या है लेकिन बाप की आदत पुरानी वो पुरानी सदियों से उसकी आदत है बेटे को सिखाने की अगर अब वो जिद करेगा बेटे को सिखाने की और बेटा बगावत करे तो हम कहेंगे ये बड़ी अनैतिकता बड़ी की, बड़ी इनडिसिप्लिन पैदा हो रही नहीं कोई इनडिसिप्लिन नहीं हो रही कोई अनैतिकता पैदा नहीं हो रही सिर्फ आपकी नैतिकता समय के बाहर हो गई सिर्फ आपकी नैतिक व्यवस्था जिस जीवन व्यवस्था में मौजूद थी वो जीवन व्यवस्था बदल गई है और आप उसको ही थोपे चले जा रहे तो गुरु को पैर छूता था विद्यार्थी छूने योग्य थी बात गुरु और विद्यार्थी के बीच इतना डिस्टेंस था कि गुरु के पैर ही छूले विद्यार्थी ये भी बहुत निकट आना हो जाता था ये भी बड़ी निकटता थी गुरु और विद्यार्थी के बीच बड़ा फासला था आज यूनिवर्सिटी का अगर ठीक बुद्धिमान विद्यार्थी हो तो प्रोफेसर और उसमें घंटे भर से ज्यादा का फासला नहीं होता वो जो घंटे भर पहले तैयार करके लेक्चर आया है उतना ही फासला होता है अब घंटे भर के फासले पर पैर छुलवाने की आकांक्षा खतरनाक है नहीं हो सकता और अगर विद्यार्थी बुद्धिमान है तो शिक्षक से सदा ज्यादा जान सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं रह मीडिया कर शिक्षक और अगर प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो ज्यादा जान सकता है अब इस विद्यार्थी को अगर पैर छूने का हम आग्रह करें तो हम इसको फिर तोड़वाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये नहीं हो सकता ये बात समाप्त हो गई है लेकिन हमें समझने में बहुत देर लगती है जिंदगी बदल जाती है और आते हमारी पुरानी बनी चली जाती है हम उन्हीं को दोहराए चले जाते हैं हम जिंदगी के बहुत से तरों पर ऑर्थोडॉक्सी होते लेकिन हमें अपनी ऑर्थोडॉक्सी दिखाई नहीं पड़ती हमारी रूढ़ी बातचा दिखाई नहीं पड़ती हो सकता है हम मंदिर न जाते हैं तो हम सोचते हूँ कि हम प्रगतिशील ले। हैं, लेकिन मंदिर न जाने वाले लोग जमीन पे सदा से रहे हैं वेद के जमाने में भी चार था जितना वेद पुराना है उतना ही चार भी पुराना है अगर आप मंदिर नहीं जाते तो आपको प्रगतिशील नहीं हो जाएंगे अगर एक आदमी ईश्वर को इनकार कर देता है सोचता है प्रगतिशील ईश्वर को इंकार करने वाले लोग उतने ही पुराने हैं जितना ईश्वर को स्वीकार करने वाले लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुमत की आर्थोडॉक्सी के पक्ष में है कि अल्पमत के आर्थोडॉक्सी के पक्ष में इसका क्या फर्क पड़ता है नास्तिक हमेशा अल्पमत में रहा है उसके पास माइनॉरिटी रही लेकिन वो भी बहुत पुराना है अगर कोई आदमी नास्तिक हो के समझता हो कि मैं प्रगतिशील हो गया हूँ तो वो भ्रम है क्योंकि आस्तिकता जितनी पुरानी है नास्तिकता उतनी ही पुरानी है दोनों ही रूढ़िया है फिर प्रगतिशील कौन है जो आदमी आस्तिकता और नास्तिकता दोनों से मुक्त हो गया उसे मैं प्रगतिशील कहता हूँ लेकिन बड़ा मुश्किल है आस्तिक से नास्तिक बन जाना आसान है नास्तिक से आस्तिक बन जाना आसान दोनों से मुक्त हो जाना बहुत कठिन क्योंकि वैक्यूम में डर लगता है खाली में डर लगता है कुछ तो होना ही चाहिए अगर मैं हिंदू नहीं हूँ तो मुझे मुसलमान होना चाहिए अगर मुसलमान नहीं हूँ तो ईसाई होना चाहिए अगर ईसाई हिंदू मुसलमान कोई नहीं हूँ तो कम्युनिस्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ मुझे होना चाहिए ध्यान रहे जो आदमी कुछ भी है वो ऑर्थोडॉक्स होगा प्रगतिशील आदमी कुछ भी ना होने की हिम्मत का नाम वो इस करेज का नाम है जो वो कहता है कि मैं किसी भी लेबल के साथ नहीं सब लेबल पुराने मैं बिना लेबल के जीने की कोशिश करूंगा अभी एक ट्रेन में मैं सवार हुआ एक मित्र यहाँ से सवार हुए बम्बई से ही बहुत से मित्र मुझे छोड़ने आए थे किसी ने फूल फूलमाला पहनाई किसी ने पैर छुए वो मित्र खड़े खड़े देखते रहे और हम आमतौर से सोचते हैं कि बच्चे नकल करते हैं ऐसा नहीं है बूढ़े भी आमतौर से नकली करते हैं जब सब मित्र मुझे पैर छू के चले गए उन्होंने जल्दी साक्षा जमीन पर छुआ और मेरे पैर छुए मैंने उनसे कहा की पैर आप मेरे छू रहे हैं या उन लोगो के छू रहे हैं जो मेरे पैर छू गए उन्होंने कहा से क्या मतलब मैं आपके पैर छू रहा आप महात्मा मैंने कहा तुमने पहले पक्का पता भी नहीं लगाया कि मैं महात्मा हूँ या नहीं तुमने पैर छू अब अगर मैं महात्मा ना निकला तो तुम ये वापस कैसे लोग उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पर घबराहटा दी कि पता नहीं क्योंकि ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है जो इनकार करता हो कि महात्मा नहीं महात्मा प्रचार करता है महात्मा होने का उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हैं मैंने कहा कि महात्मा मजाक कैसे करेगा अगर मजाक कर रहा हूं तो इससे भी तय होता है कि महात्मा नहीं उन्होंने मुझे गौर से देखा कहा कि आप हिंदू तो हैं उन्होंने सोचा छोड़ो महात्मा नहीं है जाने थे लेकिन कहीं किसी मुसलमान के प्रार्थ तो मैंने कहा इतना तो पक्का मानो मैं कि मैं हिंदू नहीं हूं उन्होंने कहा की नहीं नहीं आप किसी बात से कर रहे हैं आप बिल्कुल देखने से हिंदू मालूम पड़ते हैं। मैंने कहा देखने से कोई हिंदू होने का संबंध हो सकता है देखने से क्या वास्ता है नहीं उन्होंने कहा मैं नहीं मान सकता आप बिल्कुल हिंदू मालूम पड़ते हैं मैंने कहा कि तुम तो अगर अपने पैर छूने की तकलीफ से चाहते हो तो मान ले सकते हो कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदू होने की वो आदमी थोड़ी देर चुप बैठा रहा उसने तो फिर कृपा करके आप बताइए आप है कौन तो मैंने कहा कि मैं क्या मैं ही नहीं हो सकता हूँ मुझे कोई लेबल होना ही पड़ेगा आप कोई तो होंगे उस आदमी ने कहा मैंने कहा जो मैं हूं मैं सामने मौजूद है लेकिन वो आदमी किसी खांचे में रखना चाहता है क्योंकि हम खाचे में रख किसी को तो वो मुर्दा हो जाता है उसके साथ फिर आसानी हो जाती है जिंदा आदमी के साथ कठिनाई अगर उसे पक्का पता चल जाए कि मैं महात्मा हूँ तो रात शांति से सो सकता है अगर पता चल जाए कि मैं गुंडा हूँ तो रात फिर शांति से नहीं सो सकेगा अगर उसे पता चल जाए हिंदू हूँ तो सजाति अपनी जाति का जानवर है अगर पता चल जाए की मुसलमान हूँ तो जरा विजाति जाति का जानवर है फिर जरा सचेत रहना पड़ेगा पता नहीं छुरा भोग पता नहीं क्या करे तो वो आदमी मेरे साथ एट ईज होना चाहता है असल में वो ये मानना चाहता है कि मैं आपके बाबत पूरी तरह जानकारी कर लूं तो खतरा ना रह जाए अनजान से खतरा होता लेकिन मैंने कहा कि मुझे ही पता नहीं कि रात में मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी पता नहीं रात अभी आई नहीं मैं बाथरूम में गया उस आदमी ने कंडक्टर को कहा कि मेरा सामान दूसरे कमरे में जब मैं लौट आया मैंने कहा वो आदमी कहा गया उस कंडक्टर ने कहा वो बहुत घबरा गया। वो भी कमरे में चले सुबह मैं उनके कमरे के सामने से निकलता था तो मैंने कहा आप भी मजाक में आ गए उस आदमी ने वापिस मेरे पैर छुए उसने कहा मैं तो रात ही कह रहा था क्या आप महात्मा है मैंने तुम फिर गलती कर रहे हो मैं मजाक ही कर रहा हूँ हम कुछ न कुछ होना ही चाहिए ये अर्थदा चित्र का लक्षण है रूढ़ी ग्रस्त चित्त का लक्षण है असल में जिस आदमी ने कहा कि मैं ये हूँ उसने भविष्य में और कुछ होने से इनकार कर दिया वो आदमी मर गया उसी दिन जिस दिन हो गया जिस दिन उसने कहा कि मैं ये हो गया हूँ उस दिन मर गया अब भविष्य नहीं, नहीं है उसका कोई इसलिए अक्सर ऐसा होता है की हमारे मरने का दिन और होता है दफनाये जाने का दिन और होता है इसमें चालीस साल का फासला होता अक्सर अच्छा लोग 30 साल में मर जाते हैं और 70 साल में दफनाए जाते हैं। दफनाए जाने की वजह से हम सोचते हैं कि 70 साल में मरे अभी रूपियों ने अमेरिका में एक नया नारा दिया है वो बहुत बढ़िया नारा है उनका नारा ये है कि 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा ही मत करो बात ठीक लगती है 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा जाना मुश्किल है क्यूँकी तीस साल के ऊपर का आदमी इतना चालाक हो जाता है कि जिंदा नहीं रह साल के ऊपर का आदमी इतना समझदार हो सकता है हो जाता है कि जिंदगी उसे खतरनाक मालूम पड़ने लगती है उसने मरना शुरू कर देता है वो आदमी कम रह जाता है व्यवस्थित एस्टेब्लिशमेंट सेटल ज्यादा हो जाता है रूढ़ी आदमी का मतलब यह है कि जिसके संबंध में हम कह सकते हैं वो ये है कम्युनिस्ट है हिंदू है मुसलमान है ईसाई है जैन प्रगतिशील आदमी का संबंध हम कुछ भी नहीं कह सकते वो जीवन की अज्ञात धारा है उसके बाबत कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या है वो मरते क्षण तक कुछ होता रहेगा वो मर नहीं गया है वो होता ही रहेगा इसलिए दूसरी बात आपको याद दिलाऊं, आर्थाडॉक्स आदमी हमेशा कंसिस्टेंट होता है हमेशा संगत होता है उसकी बातों में उसके जीवन में एक संगति होती है उसकी जिंदगी में एक गणित होता है एक व्यवस्था एक सिस्टम होती प्रगतिशील आदमी की जिंदगी में व्यवस्था नहीं हो सकती उसमें एक अराजकता होती है, एक अनारक होती लेकिन ध्यान रहे जितना जीवन होगा उतनी अराजकता होगी और जितनी मृत्यु होगी उतनी व्यवस्था होगी अगर हम प्रगतिशील आदमी के संबंध में एक बात कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट एक ही उसमें सात्य होता है एक ही समझती होती है कि वो रोज जो उसने कल कहा था उसे गलत कर सकता है क्योंकि वो कल समाप्त नहीं हो गया वो आज भी जिंदा है वो आज फिर निर्णय लेगा एक दिन अपना चित्र बना रहा है और एक मित्र उससे मिलने आया और उसने वानगाग से पूछा कि तुम्हारा सबसे अच्छा चित्र कौन सा है तो वानगा ने कहा जो मैं बना रहा हूँ उसके मित्र ने कहा इसके पहले बनाए गए चित्र उन्होंने कहा वो वाहन भी मर गया वो चित्र भी मर गए जो मैं बना रहा हूं ये मेरा सबसे अच्छा चित्र है क्योंकि अभी मैं भी जिंदा हूं अभी चित्र भी जिंदा है कंसिस्टेंस होने का मतलब ये है कि हम सदा पीछे की तरफ देख कर जिएंगे हम अपनी जिंदगी को सदा अतीत से निर्भर करेंगे पास्ट ओरिएंटेड होगी जिंदगी एक युवती कल मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं ब्रह्मचरी का व्रत लेना चाहती मैंने कहा तुम व्रत लोगी, लेकिन कल जो तुम्हारे जीवन में आएगा उसने अगर व्रत न माना तो क्या करोगी उसने कहा कि नहीं इसलिए तो आपके पास कसम खाने आए आप गवाए हो मैं व्रत को पालूंगी तो मैंने कहा क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कम समझदार ज्यादा समझदार के बाबत निर्णय ले रहा है कल 24 घंटे बीत चुके होंगे 24 घंटे ने जिंदगी को और समृद्ध किया होगा लेकिन तुम 24 घंटे पीछे के निर्णय से बंदी होगी व्रत बीत जाएंगे जिंदगी और बहुत कुछ जानेगी जो तुमने व्रत लेते वक्त नहीं जाना था जिस दिन ब्रह्मचारी का व्रत लिया था उस दिन तुम्हारे ज्ञान से ज्यादा ज्ञान होगा दो साल बाद लेकिन हमारा व्रत बाइंडिंग होगा दो साल वाले आदमी के लिए बाइंडिंग होगा मैं अपने बेटे के लिए कसम नहीं खा सकता मैं अपने भविष्य के लिए भी कैसे कसम खा सकता हूँ प्रगतिशील व्यक्ति भविष्य के संबंध में अतीत से बंधन नहीं मानता निश्चित ही बड़ी खतरनाक बात क्योंकि हम अगर एक व्यवस्था में जीते हो, तो समाज हमारे बाबत निश्चिंत हो सकती है कि ये आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा क्या है क्या नहीं इसलिए समाज सदा ही आर्थोडॉक्सी को पसंद करती समाज प्रगतिशील व्यक्तियों को पसंद नहीं करती और बड़े मजे की बात है कि दुनिया को समाज को जो भी श्रेष्ठ दिया है वो प्रगतिशील लोगो ने दिया है जिंदगी में जो भी समृद्धि आई है ज्ञान आया है सुख आया है वो प्रगतिशील लोगो ने दिया है लेकिन समाज प्रगतिशील लोगों को सूली देने के सिवा और कुछ देना नहीं जानते उसका प्रत्युत सिर्फ सूली का है क्योंकि तो समाज के लिए खतरा है समाज चाहती है कंसिस्टेंसी समाज चाहती है जो कहा है कल उसे जिंदगी भर पूरा करना समाज चाहती है की बच्चा पैदा हो और मरने तक की कसम खा ले हो मरने तक वही हो जो बचपन में पैदा हो के शुरू किया है ये असंभव है ये जिंदगी के खिलाफ है और इसलिए हम सब मिलके बच्चों को मारने में लग जाते हैं। हम जिसे संस्कार कहते हैं शिक्षा कहते हैं वो सब का सब बच्चों को मारने की चेष्टा है इसके पहले कि बच्चों की जिंदगी प्रकट हो हम उसे मार के सब तरफ से खत्म कर देंगे और एक मुर्दा आदमी बना देंगे जो जिंदगी भर कंसिस्टेंट होगा खाई हुई अतीत की कसमों के साथ दिए गए अतीत के वचनों के साथ लिए गए सिद्धांतों के साथ सदा ही संगत होगा ये आदमी नहीं ये मशीन लेकिन मशीन कुशल होती है मशीन इफिशियंट होती है क्योंकि मशीन वही करती है जो करती है। जो सदा उसने किया है आदमी उतना कुशल नहीं होता क्योंकि आदमी मशीन नहीं है वो कुछ भूले भी करता है वो कुछ नया भी करता है वो रास्ते से भी उतरता है प्रगतिशील आदमी वो है जो अपने भविष्य के लिए परतंत्र नहीं बनाता है रूढ़ी आदमी वो है जो अतीत को अपनी मालिकियत दे देता है अतीत के हाथ अपने को बेच डालता है जो अतीत के लिए गुलाम हो जाता है अगर आप किसी भी तरह से अतीत के गुलाम हैं तो आप प्रगतिशील नहीं हो सकते और ध्यान रहे ऐसा नहीं है कि आप एक चीज में प्रगतिशील हो सकते हो दूसरी चीज में प्रगतिशील ना हो ऐसा नहीं हो सकता यह असंभव है तीसरी बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूं जो आदमी प्रगतिशील है क्योंकि प्रगतिशील होना वन डायमेंशनल नहीं है प्रगतिशील होना मल्टी डायमेंशनल है प्रगतिशील होना कोई एक अप्रोच नहीं है प्रगतिशील होना एक व्यक्तित्व है प्रगतिशील होना कोई एक पैटर्न और ढांचा नहीं है प्रगतिशील होना जिंदगी का एक ढंग है जिंदगी के एक ढंग का मतलब जिंदगी के ढंग का मतलब यह है कि जो आदमी प्रगतिशील है वो सारी चीजों में ही प्रगतिशील होगा वो सारी चीजों में ही नॉन कन्फर्मिस्ड होगा वो जिंदगी के सारे रुखों के संबंध में कन्फर्मिज्म रूढ़ी बंधन गुलामी को नहीं मानेगा नहीं मान सकेगा लेकिन इसका क्या मतलब है क्या इसका मतलब है कि वो दिन रात रूढ़ियों से लड़ता रहेगा क्या इसका यह मतलब है कि वो दिन रात रूढ़ियों के प्रतिक्रिया में बगावत करता रहेगा क्या इसका यह मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को रूढ़ियों से लड़ने में लगा देगा नहीं यह मतलब नहीं है इसलिए प्रगतिशील जरूरी नहीं है रिएक्शनरी हो जरूरी नहीं है प्रतिक्रियावादी हो सच तो यह है कि जो आदमी चौबीस घंटे जिंदगी में रूढ़ियों से लड़ता है वो प्रगतिशील नहीं हो पाता वो सिर्फ विपरीत रूढ़वादी हो जाता है आप जिस रूढ़ी से 24 घंटे लड़ेंगे ध्यान रखें जाने अनजाने आप उससे विपरीत रूढ़ी में ग्रस्त हो जाएंगे असल में जिस जिससे हम लड़ते हैं धीरे धीरे हम उसी जैसे हो जाते हैं मित्र तो कोई बिना समझे चुन ले तो हर्ज नहीं है शत्रु बहुत समझ के चुनना चाहिए क्योंकि शत्रु से लड़ने में हमें शत्रु जैसा ही हो जाना पड़ता है कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू किया और आज कम्युनिज्म एक धर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कम्युनिज्म ने मक्का मदीना के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आज मास्को और पेटिंग मक्का मदीना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कम्युनिज्म ने ईश्वर के खिलाफ लड़ाई शुरू की और लेलिन और मास्को और स्टेलिन को ईश्वर बनाकर छोड़ा ये बड़ी मजे की बात है ये बहुत हैरानी की बात है कि अगर कोई आदमी अपनी 24 घंटे की जिंदगी को रूढ़ियों से लड़ने में लगा दे तो वो नई तरह की रूढ़ियां पैदा करने वाला हो जाता और कुछ भी नहीं होता ये पूरे इतिहास की कहानी बुद्ध ने लोगों से कहा कि मूर्ति मत पूजना बुद्ध की जितनी मूर्तियां जमीन पर उतनी किसी आदमी की नहीं होती जितने मंदिर बुद्ध के उतने किसी आदमी के नहीं सारी ज़मीन पचास हजार विराट मंदिर बुद्ध के लिए समर्पित और एक एक मंदिर ऐसा है चीन में जिसमें दस दस हजार बुद्ध की मूर्तियां कोई का मंदिर नहीं है ऐसा जिसमें दस हजार मूर्तियां और बुद्ध जिंदगी भर लड़े लेकिन अगर कोई मूर्ति के खिलाफ लड़ेगा तो जाने अनजाने वो मूर्ति के संबंध में कुछ ख्याल पैदा करवा देता है मूर्ति के खिलाफ लड़ने वाला आदमी कब मूर्ति बनवाने का कारण बन जाएगा कहना कठिन बन जाएगा महावीर हिंदुस्तान में वर्णाश्रम के खिलाफ लड़े और महावीर के अनुयायियों ने लड़ाई छेड़ी कि कोई वर्ण नहीं होने चाहिए लेकिन आज एक बड़े मजे की बात हिंदू मंदिर में शूद्र अगर प्रवेश करे तो जैन कहते हैं कर सकता लेकिन जैन मंदिर में नहीं कर सकता क्योंकि वो हिंदू है जैन मंदिर में प्रवेश का सवाल ही नहीं वो जैन है ही नहीं महावीर की लड़ाई ये थी कि वर्ण न रह जाएं और आज जैन अदालतों में जाके लड़ाई करते हैं कि हमारे मंदिर में शूद्र प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि हम जैन हिंदू मंदिर में प्रवेश करें उसके लिए आप कानून बना सकते हैं क्योंकि वो हिंदू और हिंदू मंदिर में प्रवेश का अधिकारी लेकिन कोई इनसे पूछे कि महावीर की लड़ाई क्या थी महावीर की लड़ाई ये थी कि वर्ण मेड जाए और वर्ण वर्णहीन समाज बने लेकिन जैन जितना वर्णवादी है उतना हिंदू भी नहीं है हाँ एक बड़े मजे की बात हिंदू सूत्र को सूत्र कहता है लेकिन कम से कम अपने समाज के भीतर स्वीकार करता है जैन ने बड़ी तरकीब निकाली उसने सूद्र को स्वीकार भी नहीं किया वो एक वर्ण का ही रह गया वो वैश्य ही रह गया उसके भीतर दूसरे वर्णों को उसने प्रवेश ही नहीं करने दिया, एक ही वर्ण रह गया वो उसमें ना छत्री रह गया ना उसमें ब्राह्मण रह गया ना उसमें सूत्र रह गया वो सिर्फ वैश्य रह गया अगर हम इस बात को गौर से देखें कि जीसस को सूली लगी और जूसस जीसस को सूली जिन यहूदियों ने लगाई उन यहूदियों के खिलाफ ईसाई कितने यहूदियों को सूली लगाए हैं उसका हिसाब लगाना मुश्किल एक जीसस को लगाई गई सूली करोड़ों यहूदियों को लगाई गई सूली में बदली ये बड़े मजे की बात है लेकिन ईसाई इसीलिए यहूदियों को सूली पे चढ़ा रहा है क्योंकि वो कहता है कि जीसस को सूली लगाई ये बुरा किया जीसस को सूली लगाना बुरा था लेकिन ईसाई को पता होना चाहिए जीसस यहूदी बेटा था यहूदी आदमी था यहूदी ही पैदा हुआ यहूदी ही मरा एक यहूदी को जो सूली लगाई गई थी वही दूसरे यहूदियों को ईसाई सारी दुनिया में सूली लगा रहे जीसस यहूदी था ईसाई नहीं था होने का उपाय भी नहीं था लेकिन करोड़ों यहूदियों को सूली पर लटकाया गया क्योंकि वो जीसस का बदला लिया जा रहा है बदला किस बात का लिया जा रहा है जीसस को सूली लगाए ये गलत काम था तो तुम करोड़ों को सूली लगा के गलत काम को मिटा रहे हो असल में गलत काम के खिलाफ जो लड़ना शुरू करता है कब गलत हो जाता है पता लगाना मुश्किल है इसलिए प्रगतिशील का मतलब ये नहीं है कि वो रूढ़िवाद का विरोधी है प्रगतिशील का मतलब यह है कि वो रूढ़िवाद का विरोधी नहीं है रूढ़िवाद व्यर्थ है ऐसा जानता है विरोधी नहीं है विरोधी तो सार्थकता देता है विरोधी तो कहता है कि बड़ी सार्थक बात है एक मुसलमान है वो कहता है कि हम मूर्ति तोड़ के रहेंगे क्योंकि मूर्ति में भगवान नहीं अब बड़े मजे की बात है जिसमें भगवान नहीं उसको तोड़ने से भी क्या फायदा हो एक आदमी कहता है मूर्ति में भगवान है, हम पूजा करेंगे ये भी मूर्ति के साथ कुछ करता है पूजा करता है दूसरा आदमी कहता है मूर्ति में भगवान ही हमें से तोड़ कर रहेंगे ये भी मूर्ति के साथ कुछ करता है ये दोनों ही मूर्ति पर केंद्रित है ये दोनों ही मूर्ति के साथ कुछ कर रहे हैं पूजा करने वाला पूजा कर रहा है तोड़ने वाला तोड़ रहा है जिनको हम मूर्ति भंजक कहते हैं वे भी मूर्ति की तलाश करते फिरते हैं की मूर्ति कहाकिन मूर्ति उनके दिमाग में भी घूम रही है ध्यान रहे कि सारे दुनिया के मूर्ति पूजक मूर्ति को जितना महत्व देते हैं उससे तो ज्यादा महत्व मुसलमानों ने दिया है महत्व मिल जाएगा अगर मूर्ति से लड़ना शुरू किया तो महत्व मिल जाएगा नहीं प्रगतिशील रूढ़ी विरोधी नहीं है प्रगतिशील इतना ही कह रहा है कि रूढ़ी जर इलेवें असंगत जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हम उससे लड़ने नहीं जाते हम जीवन आगे है उसमें बढ़ते हैं प्रगतिशील जीवन जो आगे है उसमें बढ़ता है रूढ़ी विरोधी रूढ़ी जो पीछे है उससे लड़ता है और ध्यान रहे चाहे रूढ़ी की पूजा करना हो तो भी पीछे देखना पड़ता है चाहे रूढ़ी से लड़ना हो तो भी पीछे देखना पड़ता है पीछे देखने वाला आदमी प्रगतिशील नहीं है प्रगतिशील वो है जो आगे देखता है जो कहता है कि ये जो रियर व्यू मिरर लगा होता है गाड़ी में पीछे की तरफ देखने का ये वक्त बेवक्त के लिए है ये 24 घंटा देख के गाड़ी चलाने के लिए नहीं गाड़ी आगे देख के चलानी पड़ती है पीछे के देखने के लिए जो आईना लगा है वो कभी कभी जरूरी होता है वो, वो 24 घंटा देखने के लिए नहीं है लेकिन रूढ़ीवादी और रूढ़ी विरोधी दोनों वो जो रियर व्यू मेरल है उसी में देखते रहते हैं। हाँ एक कहता है कि पीछे को पूछेंगे एक कहता है पीछे से लड़ेंगे लेकिन दोनों आगे देखने से बच जाते हैं इसलिए रूढ़ी विरोधी को मैं प्रगतिशील नहीं करता हूँ प्रगतिशील होना और बड़ी घटना है प्रगतिशील होने का अर्थ ये है कि हम पीछे को असंगत मानते हैं हम पीछे को इलेवेंट मानते हैं हम मानते जो हो चुका वो हो चुका आगे जाना है इसलिए का फ्यूचर ओरिएंटेशन में भविष्य में लेकिन भविष्य के प्रति हमारा साल बड़ी कठिन बात है क्योंकि विचार करना आसान है उसके संबंध में जो हो चुका जो नहीं हुआ उसके संबंध में विचार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके उसके लिए हमारे पास कोई आधार नहीं होता अब जैसे उदाहरण के लिए सारी दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही इस सदी के पूरे होते होते जमीन पर इतनी संख्या होगी कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा और अगली सदी के पूरे होते होते जिंदा रहने की बात ही गलत है खड़े होना ही मुश्किल हो जाएगा इक्कीसवी सदी के पूरे होते होते एक आदमी के पास एक वर्ग फीट जमीन बचेगी चाहे रहें चाहे सोए चाहे फिर सभाएं करने की जरूरत नहीं होगी जहाँ सभा में ही हो होंगे तो जिसके पास ताकत होगा वो अपने तकत पर खड़ा हो जाए पूरी दुनिया हाइट पार्क हो जाएगी खड़ा हो जाए अपने साबुन के डब्बे पर तो बोलना शुरू कर ये बढ़ रही लेकिन क्या किया जाए रूढ़ीवादी उसे हम कहेंगे जो कहता है भगवान भगवान देता है भगवान समझेगा तो वो जाने। लेकिन ये रूढ़ीवादी भी पूरा रूढ़ीवादी होता तो ठीक था जब कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल पहुंच जाता कभी ये नहीं कहता कि कैंसर भगवान ने दिया है भगवान समझ नहीं इलाज आदमी से करवाता है और जब आदमी को पैदा करने से रोकने की बात हो तब भगवान का नाम लेता ये बेईमान ये सिर्फ रूढ़ीवादी नहीं बेईमान रूढ़ीवादी सिर्फ ऑनेस्ट आदमी भी समझ में आता है कम से कम उसकी आनती तो समझ में आती है कि वो कहता है हम बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि भगवान ने बीमारी दी, लेकिन ये आदमी इलाज करवाते वक्त आदमी के पास जाता है 10 बच्चों में 9 बच्चे मरते थे अतीत में अब 10 बच्चे में एक बच्चा मरता 9 बच्चे बच जाते ये बच्चे बचाने के लिए तो पहुँच जाता है आदमी के ज्ञान के पास विज्ञान के पास लेकिन जब आबचों को रोकना हो तब ये करता भगवान की बात लेकिन जिसको हम प्रगतिशील कहें वो क्या कर रहा है प्रगतिशील भी जो सुझाव देता है कि कैसे रोके में सुझाव भी बहुत प्रगतिशील नहीं है बहुत भविष्यगामी नहीं है वो भी जो सुझाव देता है बहुत भविष्यगामी नहीं है उसको भी एक ही सुझाव दिखाई पड़ता है कि किसी तरह मृत्यु दर को रोक दो बर्थ कंट्रोल कर दो बस लेकिन अगर दुनिया के सारे डॉक्टर, सारी नर्सें, वे सारे लोग जो ऑपरेशन कर सकते हैं और बर्थ कंट्रोल ला सकते हैं सारे लोग 24 घंटे लगा दिए जाए काम में तो भी 150 सौ वर्ष लगेंगे जब संख्या जगह पर आ पाए डेढ़ तो 150 वर्ष आदमी बचेगा इसलिए जो प्रगतिशील कह रहा है कि बस बर्फ कंट्रोल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा तो उसे भी पता नहीं कि वो चम्मच से सागर को खाली करने की बात कर रहा है अगर सारे एक्सपर्ट सारी दुनिया के भी इकट्ठे चौबीस घंटे काम में लग जाएं और एक मिनट विश्राम ना करें तो 150 वर्ष लग जाए तब कहीं हम दुनिया की संख्या दुनिया के भोजन के अनुपात में ला पाएंगे इसलिए बेमानी है बात इससे कुछ होने वाला नहीं रूढ़ीवादी भगवान पे छोड़ रहा है हम एक्सपर्ट पे छोड़ रहे हैं बाकी दोनों छोड़ रहे हैं जिंदगी का मसला बहुत बड़ा है और उसके लिए हम अतीत के ही तरफ देखते एक देखता है कि भगवान ने सदा सहारा दिया था महामारी भेज दी थी अकाल भेज दिया था बाढ़ भेज दी थी अब हमने उन सबको रोकने के इंतजाम कर लिए और भगवान के हाथ काट दिए दूसरा आदमी देख रहा है कि जन्म दर बढ़ गई है मृत्यु दर कम हो गई है तो जन्म दर कम कर दो ये भी पीछे की तरफ से ही देखना है ये भी भविष्योन्मुख देखना नहीं भविष्य उन्मुख देखने के क्या मतलब होंगे जैसे उदाहरण के लिए मैं दो तो तीन बातें कहू पहली बात जमीन आदमी के लिए कम पड़ गई है तो हम समुद्र पर रहने का विचार क्यों न करें एक प्रगतिशील विचारक बख मिलर ने समुद्र पर मकान बनाने की योजना दी लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं लोग उसको पागल कहते है अभी पागल कहेंगे जब तक कि पूरी जमीन पागल ना हो जाए उसने जो योजना दी है वो सीमेंट कॉन्क्रीट के मकानों की है और एक बड़े मकान में एक लाख आदमी रह सके इतनी बड़ी योजना है और सीमेंट कॉन्क्रीट का इतना बड़ा मकान पानी पर तो तैराया जा सकता है उसके भीतर का जो हवा का वॉल्यूम होगा उसी की वजह से वो डूबेगा नहीं उसको डूबने दुब, से बचने भी और कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं वो चारों तरफ से बंद होगा बस उसके भीतर के हवा का वॉल्यूम उसे नहीं डूबाएगा लेकिन उसकी मानने को तैयार नहीं वो दस साल से चिल्ला रहा है कि समुद्र पर रहने का इंतजाम करो लेकिन उसकी कोई ख्याल में हमारी बात नहीं आएगी वो दूसरी बात एक दूसरा वैज्ञानिक कह रहा है कि जमीन के भीतर अंडरग्राउंड रहने की व्यवस्था करो जमीन से हट जाओ नीचे अगर आदमी जमीन से नीचे हट जाए जो कि कठिन नहीं है अंडरग्राउंड रहा जा सकता है अब हमारे पास सारी सुविधाएं है हम जमीन के नीचे जा सकते तो पूरी जमीन पैदावार के लिए मुक्त हो जाए लेकिन हमारे ख्याल में नहीं आएगा सच ये है कि आदमी को पानी पे भी हटना पड़ेगा और पानी पर भी ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा जमीन के नीचे ही हटना पड़ेगा जमीन के नीचे बहुत गुंजाए जितने मंजिल मकान हम जमीन के ऊपर उठा रहे हैं उस ज्यादा गहरे मंजिल मकान हम जमीन के नीचे ले जा सकते लेकिन किसी प्रगतिशील मस्तिष्क को हिम्मत करने करनी पड़ेगी भविष्य को देखने की सारी दुनिया में हम फिक्र करते हैं ज्यादा उत्पादन करो ज्यादा जमीन से पैदावार करो लेकिन जमीन थक गई है और बूढ़ी हो गई है और आदमी ने उसका बहुत शोषण कर लिया हम सब उपाय करके भी बहुत कुछ कर पाएंगे और कितने ही सिंथेटिक खाद हम डालें और कितना ही हम कुछ करें ये सब उपाय पुराने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम गोबर डालते थे वो पुराने दिन का खाद था अब हम फैक्ट्री में बना के फर्टिलाइजर डालते हैं वो नए ढंग का खाद लेकिन खाद को ही हम दस हजार बीस हजार साल से डाल रहे हैं नहीं हमें बहुत जल्दी ख्याल कर लेना चाहिए कि अब पृथ्वी इतना भोजन पैदा नहीं कर सके कि हमें सिंथेटिक फूड पर सरक जाना चाहिए असल में रोटी खाने की आदत हमें छोड़ देनी चाहिए गोली खाने की आदत पर आ जाना चाहिए क्यों ऐसे भी मैं मानता हूं कि ज्यादा स्वास्थ्यकर होगा ज्यादा हितकर होगा ज्यादा आनंदपूर्ण होगा क्योंकि पुराना ढंग बहुत ही कन्वेंशनल और बहुत नासमझी से भरा हुआ है शेर भर खाना खाइए थोड़ा सा बचता है फिर बाकी को निकालने की मेहनत करिए वो बिल्कुल बेमानी इतना ज्यादा भोजन शरीर में फेक के फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है आपके शरीर की जिंदगी भीतर डालने और बाहर निकालने में खत्म होती है भीतर डालकर उसको पचाने के लिए आठ घंटे की नींद जरूरी हो जाती है आदमी सात साल जिंदा रहता है तो बीस साल सोने में खराब हो जाता है और वो बीस साल सोना जरूरी होता है क्योंकि उसका खाने का जो डंग है वो बहुत ही पुराना है उसमें इतने देर उसको सोना ही पड़ता नहीं वो पहचान नहीं सकता फिर इस पचाने में बड़े मजे की बात है कि बहुत थोड़ा सा उसके काम आता है बाकी बेकार बाहर फेंकना पड़ता है अब हम उस स्थिति में आ गए की जितना काम आता है उतना ही क्यों ना ले शरीर पर इतनी जोखम डालने की कोई जरूरत नहीं है सिंथेटिक फूड आदमी की उम्र करीब करीब दुगनी कर देगा क्योंकि आदमी की आधी ताकत शरीर को खाना पचाने और शरीर से खाना फेंकने में खराब होती जिस दिन से सिंथेटिक फूड होगा डेढ़ साल औसत तो उम्र हो सकती और डेढ़ साल में सोने की सोने के लिए हमें बहुत कम समय देने की जरूरत रह जाएगी ध्यान रहे जानवर को आदमी से ज्यादा सोना पड़ता है इसलिए जानवर उतना विकसित नहीं हो पाया बच्चे को मां के पेट में 24 घंटे सोना पड़ता है फिर पेट से निकल के बाईस घंटे सोना पड़ता है कभी आपने ख्याल किया कि बच्चा जैसे जैसे विकसित होता नींद कम होती चली जाती किसी न किसी दिन मनुष्यता को वो घड़ी पैदा करनी पड़ेगी जब नींद बेमानी हो जाए हो सकती आज वो जगह आ गई लेकिन भविष्य की तरफ हमारा ख्याल हो तब हम सोच ही नहीं पाते हम सदा पीछे की तरफ सोचते चले जाते हैं अगर आज से हम 10,000 साल पीछे लौटें, तो जो बातें हमारे दिमाग में बैठी थी वो आज भी बैठी हुई है असल में दिमाग हमारे पास कलेक्टिव होता है अतीश से मिला हुआ होता है पीछे से हमारे पास आता है हम उसको पकड़ के जीते रहते हैं वही हम सोचते चले जाते हैं हमारे खाने का एक कन्वेंशनल ढंग है दिन में तीन बार हमें खाना है तीन बार शरीर में डालना है पर मैंने इस बात के ख्याल किए कि ना तो आप भोजन रहा तीन बार डालने के लाए ना जमीन है तीन बार डालने के लाये ना जरूरत है तीन बार डालने ना आवश्यकता है कि आदमी इतना समय खाने में इतना बचाने में इतना व्यय लेकिन मेटा चिल्लाए चले जाएंगे ज्यादा खेती करो ज्यादा जाओ, खाद का उपयोग करो ये करो वो करो हम चिल्लाए चले जाएंगे पुराने दिनों में आदमी जब गरीब था तो हमने कुछ सिद्धांत विकसित किए थे वो हम अभी भी चिल्लाए जा रहे हैं अमेरिका में भी ऐसे विचारक हैं जो उन्ही सिद्धांतों को कहे जा रहे हैं जो गरीब दुनिया में विकसित हुए थे एप्लन सोसाइटी के लिए खतरनाक गरीब दुनिया में एक सिद्धांत था की श्रम करना बहुत बड़ी कीमत की बात है अब अमेरिका में बड़ी दिक्कत हो रही है अभी भी स्कूल में सिखाए चले जा रहे हैं कि श्रम करना बहुत कीमत की बात है जबकि अमेरिका का जो विचारशील प्रगतिशील आदमी है वो कह रहा है स्कूल में ये बातें मत समझाओ कि श्रम करना बहुत जरूरी है क्योंकि 20 साल में सारा श्रम मशीन करेगी और आदमी श्रम की मांग करेगा तो हम श्रम कहाँ से देंगे बीस साल बाद अमरीका में श्रम की मांग पूरी करनी असंभव हो जाएगी क्योंकि श्रम आदमी को नहीं छोड़ा जाता श्रम तो मसीन कर दे लेकिन हजारों साल की शिक्षा की श्रम भगवान है श्रम देवता है श्रम करना बड़े गुण की बात है और जो आदमी बेकार है वो बहुत बुरा आदमी है ये बदलना पड़ेगा आपको आने वाले बीस साल के बाद आपको हर किताब में लिखना पड़ेगा कि जो आदमी बेकार रहने को राजी है वो बड़ा कृपालु है बड़ा दयावान है <laughs> क्योंकि जो आदमी पुराने ढंग से कहेगा की मुझे काम ही चाहिए वो बड़ी मुश्किल पैदा करेगा वो एंटी सोशल होगा जैसे पुराना आदमी एंटी सोशल था जो कहता था मैं काम नहीं करूंगा लेकिन खाना चाहिए हम उसको कहते थे आदमी समाज विरोधी है समाज का दुश्मन काम नहीं करता और खाना मांगता है कपड़े मांगता है इसको खाना कपड़ा नहीं दिया जा सकता साल बाद जो आदमी कहेगा की मुझे काम चाहिए उसको काम नहीं दे सकेंगे हम कहेंगे आदमी एंटी सोशल क्योंकि ये आदमी जो काम करेगा उससे हजार लाख करोड़ गुना अच्छा काम मशीन कर देगी इस आदमी को हम काम कैसे दे सकते इसलिए 20 साल बाद भविष्य में जो आदमी काम भी मांगेगा और तनख्वाह भी मांगेगा उसको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी अगर काम चाहिए तो तनख्वाह कम मिलेगी और अगर बेकार रहने को राजी हो तो तनख्वाह ज्यादा मिल सकती है तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर तनख्वाह नहीं देंगे आप तो लोग खरीदेंगे कैसे तनखा तो देनी ही पड़ेगी। आप मशीनों से, ऑटोमेटिक मशीनों से चीजें पैदा कर लें, लेकिन बाजार में खरीदेगा कौन खरीदने के लिए लोगों को तनखा देनी पड़ेगी और जितनी अच्छी चीजें आप पैदा करेंगे उतनी अच्छी तनखा देनी पड़ेगी जो आदमी बेकार होने को राजी होगा मछली मार सकेगा ताश खेल सकेगा शतरंज खेल सकेगा कविता कर सकेगा वो आदमी बड़ा ही समाज नैतिक पुरुष हो जाएगा लेकिन हमारी लाखों साल की बिन भिन जो दिमाग में व्यवस्था है वो यही कहती है कि श्रम बहुत ऊंची चीज है श्रम बहुत ऊंची चीज नहीं है श्रम को बहुत ऊंची चीज हमने कहा था किसी मजबूरी में क्योंकि श्रम के बिना जीना असंभव था अब हम श्रम के बिना जी सकते हैं अब श्रम बहुत ऊंची चीज नहीं है और जो अकबर को औरंगजेब को नेपोलियन को अशोक को बुद्ध को महावीर को घर में जो विलास मिल सका था वो अब हरेक को मिल सकता है और ध्यान रहे दुनिया में सारी संस्कृति का विकास लग्जरी में होता है श्रम में नहीं होता दुनिया की सारी डिस्कवरीज दुनिया का सारा संगीत सारा विज्ञान सारा काव्य सारे महाकाव्य ये कालिदास, जमीन खोद के महाकाव्य पैदा नहीं करता है राजा बोझ के दरबार में काव्य पैदा होता है तानसेन गिट्टी तोड़ के संगीत पैदा नहीं करता है यह अकबर के दरबार में संगीत पैदा होता है अब मनुष्य उस स्थान के करीब आ रहा है जहां प्रत्येक आदमी को तानसेन होने का और, और कालिदास होने की सुविधा होगी आप ना हो वो आपकी पुराने दिमाग की मजबूरी होगी आप कहें कि हम तो गिट्टी फोड़ेंगे क्योंकि रविन्द्रनाथ की कविता में लिखा है कि जो फोड़ता है वो भगवान नहीं चलेगा रविन्द्रनाथ लौटेंगे तो कविता बदलनी पड़ेगी क्योंकि गिट्टी खोलने वाला सिर्फ पागल होगा भविष्य में भगवान नहीं हो सकता लेकिन कुछ लोग आप सिर्फ छूंगे वो कहेंगे हमें काम चाहिए ही क्योंकि बिना काम के हम कैसे जी सकते हैं अभी भी जो आदमी रिटायर्ड हो जाता है वो मुश्किल में पड़ जाता है इसलिए कोई रिटायर्ड नहीं होना चाहता अब हमें उस बात का पता नहीं है आज से कोई 10000 साल पहले की जितनी भी लाशें मिली है उनमें 25 साल से उम्र की ज्यादा की लाश नहीं मिली तो मतलब यह हुआ कि 25 साल का आदमी बूढ़ा से बूढ़ा आदमी रहा होगा अब आदमी आज रूस में कोई 1000 तो ऊपर आदमी 150 साल को पार कर गए सारी दुनिया में कई मुल्कों की औसत औसतंत्र 80 साल के करीब या ऊपर पहुंच गई है अब बूढ़े बढ़ते जा रहे हैं अब बूढ़ों को रिटायर करना पड़ेगा वो रिटायर होना नहीं चाहते वो चाहे चपरासी हो चाहे राष्ट्रपति हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रिटायर नहीं होना चाहते वो कहते हम में भी पूरी ताकत हम दौड़ सकते आप दौड़ सकते हैं आपकी बड़ी कृपा है लेकिन आप खाली दौड़े राष्ट्रपति होकर न दौड़े आपको दौड़ने के हम मना नहीं करते और अगर आपने जिद रखी कि हम राष्ट्रपति रहकर दौड़ेंगे तो फिर बच्चों के मन में आपके प्रति अनादर होता चला जाए बदावत फैलती चली जाए तो कुछ हैरानी न होगी क्योंकि बच्चों को बूढ़ों से कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ा पुराने समाज में उसके कारण से एक तो पुराने समाज का काम ऐसा था कि बाप को अनिवार्य रूप से बेटे को सौंपना पड़ता किसान का काम था बैल जोतने थे लकड़ी काटनी थी पत्थर तोड़ना था जमीन तोड़नी थी ताकत की जरूरत थी बाप जैसे ही बूढ़ा हो जाता जवान बेटे पे उसको अपने आप काम सौंपना पड़ता था जवान बेटा अपने आप मालिक हो जाता था बाप अपने आप हटता जाता था आज हालत बदल गई, आज बाप चाहे तो बिल्कुल ना हटे तो क्यूँकी आज कोई श्रम का काम नहीं लेकिन बेटा प्रतीक्षा करता है कि आप कब हटोगे अब मैं खुद भी बाप हुआ जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीच में ही समाप्त हो जाऊं और दूसरी पेढ़ी आगे आ गरी तो बेटे चिंतित हो गए कभी आपने ख्याल किया कि गरीबों के बेटों का बापों से कभी झगड़ा नहीं हुआ लेकिन सम्राटों के बेटों का झगड़ा खदा हुआ सम्राटों के बेटे कोई बुरे बेटे नहीं थे वही बेटे थे जो गरीब के बेटे थे लेकिन गरीब के बेटे को बाप का काम अपने आप मिल जाता था सम्राट अपने आप काम नहीं छोड़ता था वो काम ऐसा था कि सम्राट छोड़ना नहीं चाहता था और वो काम ऐसा था उसके लिए कोई जवान और ताकत की जरूरत न थी बेटों को छीनना पड़ता था कोई औरंगजेब बुरा बेटा नहीं था अगर औरंगजेब गरीब का बेटा होता तो कोई कठिनाई ना आती बाप को कैद न करना पड़ता क्यूँकी बाप खुद भी कहता की बेटा तुम जवान हो गए अब जुटो अब तुम की जगह काम करो लेकिन औरंगजेब का बाप बाप वो हटना नहीं चाहेगा। आज करीब करीब दुनिया के बाप उस हालत में आ गए हैं जहाँ कि उन्हें बेटों को काम बिना दिए चल सकता है इसलिए सारी दुनिया में बाप और बेटे के बीच में क्लास स्ट्रगल पैदा हो गई जो कभी भी नहीं थी इसे ठीक से समझ लेना चाहिए जो प्रगतिशील है उन्हें ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए की हमें काम न करने को भी गौरव देना पड़ेगा और जितने जल्दी जो आदमी रिटायर होता है उसे उतना सम्मानित करना पड़ेगा क्योंकि उतने जल्दी वो बेटों को काम दे देता है अभी और कल तो हमें धीरे धीरे पूरी सोसाइटी को रिटायरमेंट में बिना काम में गए रिटायरमेंट के लिए तैयार करना पड़ेगा ये सारी की सारी कठिनाइया हमारा पुराना मन हमें दिक्कत देता है तो जब मैं कहता हूँ प्रगतिशील कौन तो मेरा मतलब है कि जो अतीत से नहीं सोच रहा है बल्कि जो भविष्य से सोच रहा है भविष्य से सोचने में सर्टेनिटी नहीं हो सकती सदा पर है, सदा एक श्यात होगा इसलिए एक आखिरी बात आपसे कहूँ आर्थोडॉक्स हमेशा एब्सल्यूट होता है उसकी बात परफेक्ट होती पूर्ण होती है ऑर्थोडॉक्स हमेशा दावेदार होता वो कहता ऐसा ही है A is A. उसका जो तर्क है वो अरिस्टेटोनियम होता है वो कहता है A is A and A cannot be B. बी आ, आ है और आ नहीं हो सकता ये ऋणीग्रस्त चित्त का तर्क होता है प्रगस्ती चित्त एपसुल्स नहीं हो सकता रिलेटिव ही हो सकता है सापेक्ष हो सकता है उसके हर वक्तव्य के साथ परहेप्स जुड़ा होगा वो कहेगा शायद ऐसा हो अगर कोई भी आदमी यह कहता है ऐसा ही होगा तो समझना कि वो रूढ़िवादी है अगर कोई आदमी प्रगति के संबंध में भी कहे कि ऐसा होगा ही तो समझना कि वो प्रगति के संबंध में रूढ़िवादी है लेकिन जो आदमी कहे ऐसा हो सकता है ध्यान रहे जगत उस जगह आ गया है जहां एप्सलूट स्टेटमेंट्स की कोई जरूरत नहीं रहते सिर्फ नासमझी भविष्य में अब एब्सुलट स्टेटमेंट्स कर सकेंगे अतीत में भी अज्ञानियों के सिवाए एप्सुलूट स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिए सिर्फ अज्ञानी कह सकता है कि जो मैं कहता हूं ये परम सत्य है ज्ञान हेजिटेट करेगा वो गएगा कि जो हम कह कहते हैं ये हो सकता है ये नहीं भी हो सकता इससे अन्यथा भी हो सकता है हजार अल्टरनेटिव भविष्य अनिश्चित है अनसर्टेन है उसके साथ जुड़ा है परहेप्स जुड़ा है ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता प्रोग्रेसिव का तर्क एरेस्टोटोलियन नहीं हो सकता प्रोग्रेसिव का तर्क कहना चाहिए जैसा होगा फकीर कह सकता है एज ए एंड एज बी ऑल्सो वो कह सकता है आ आ भी है और आ बा भी है तर्क के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है क्योंकि तर्क सीधी रेखाएं पसंद करता है कि हम कहें ये काला है और ये सफेद लेकिन जिंदगी में ना कोई काली होती चीज ना कोई सफेद होती जिंदगी में सिर्फ ग्रे होता है ग्रह की एक एक्सट्रीम होती जिसको हम काला कहते हैं ग्रह की दूसरी एक्सट्रीम होती जिसको हम सफेद कहते हैं जिंदगी ग्रे है। जिंदगी में सफेद और काली जैसी कोई चीज नहीं जिंदगी में ठंडी और गर्म जैसी कोई चीज नहीं है ठंडी और गर्म एक ही चीज की एक ही तापमान की डिग्री इसलिए कभी एक छोटा सा प्रयोग करें और आपकी जिंदगी में फल होगा एक हाथ को गर्म करने और एक हाथ को ठंडा करने, दोनों को एक ही बाल्टी में डाल दे और फिर बताएं कि पानी गर्म है कि ठंडा एक हाथ कहेगा ठंडा एक हाथ कहेगा गर्म गर्म और ठंडी दो चीजें नहीं गर्म और ठंडे एक ही चीज के अनुपात hmm. प्रोग्रेसिव लॉजिक प्रगतिशील तर्क आ और विरोध को तोड़ता है प्रगतशील तर्क काले और सफेद के विरोध को तोड़ता है प्रगतशील तर्क अच्छे और बुरे के विरोध को तोड़ता है वो ये नहीं कहता कि दिस इज ईवल एंड अं दिस इज गुड वो ये नहीं कहता कि दिस इज हेल्थ दिस इज ईवल वो नहीं कहता कि यह है पापी और यह पुण्यात्मा वो कहता है पाप और पुण्य एक ही चीज की डिग्री और पापी कभी पुण्यात्मा भी होता है पुण्यात्मा कभी पापी भी होता है और महात्मा के भी क्षण जब महात्मा छुट्टी पे होता है और पापी के भी क्षण है जब पापी महात्मा होता है जिंदगी जटिल प्रगति चित्त जिंदगी की जटिलता को स्वीकार करता है और प्रगति चित्त इसलिए डॉगोमेटिक नहीं हो सकता है तो मैंने कहा कि प्रगतिशील कौन नहीं है और आप पे छोड़ता हूँ कि आप थोड़ा सोचना थोड़ी सी दिशाएं मैंने दी उन पर थोड़े और आगे जाके आप सोचना तो आपको ख्याल में आ सकेगा की प्रगतिशील कौन है और सबसे उचित तो ये होगा कि सोचना मत होके देखना क्योंकि प्रगतिशीलता जिंदगी है उसे हो के जाना जा सकता है उसे सोच के पढ़ के नहीं जाना जा सकता समझ के नहीं जाना जा सकता लेकिन धन है वे लोग जो प्रगतिशील हो पाते क्योंकि जिंदगी उनकी है जो प्रगतिशील और वे मृत जो प्रदर्शित नहीं है मैंने ये थोड़ी सी बातें कहीं मेरी कोई भी बात मान मत लेना अन्यथा मैं आपको रूढ़िवादी बनाने में कारण बन जाऊं। इतना भी पाप मैं नहीं लेना चाहता मैंने कुछ बातें कहीं सोचना इसमें बहुत कुछ गलत होगा बहुत कुछ ठीक भी हो सकता है गलत और ठीक इतनी अलग अलग बातें नहीं लेकिन अगर आप सोचने की यात्रा पर निकल सके तो पर्याप्त है मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्री हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार से थी। थी। एक सवाल है कि आपके विचार में रूढ़ीवाद का विरोधी और अपने दृष्टिकोण को भविष्य की ओर बनाकर रखने वाला किस स्थल पे मिलते है किसी स्थल पर नहीं मिलते नहीं मिलते इसलिए कि जिसे भविष्य की ओर देखना है उसे अतीत की ओर पीठ करनी पड़ती है और जिसे अतीत से लड़ना है उसे अतीत की ओर मुंह करना पड़ता है अगर वे मिलते भी हैं तो दोनों की पीठ मिल सकती है और कुछ भी नहीं मिल है अतीत अतीत लड़ने योग्य भी नहीं है जो मर गया उससे लड़के आप मर ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते अतीत लड़ने योग भी नहीं है अतीत मुक्त होने योग है। दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि की बात को तोड़ने वाला यदि स्वयं नए प्रकार की रूढ़ीवादता को प्रसय देने लगता है तो वो प्रगतिशील कब होगा वो कभी ना होगा रूढ़िवाद को तोड़ने वाला अगर नए रूढ़ीवाद को प्रसय देता है तो वो स्वयं भी रूढ़िवादी है लेकिन किसी तरह के रूढ़िवाद के विरोध में हो किसी तरह के रूढ़िवाद के पक्ष में उसकी च्वाइस है उसका चुनाव रूढ़िवाद का वो विरोधी नहीं है, किसी रूढ़ी का विरोधी होगा और किसी दूसरी रूढ़ी को लाना चाहता है प्रगतिशील किसी रूढ़ी को नहीं लाना चाहता प्रगतिशील का अर्थ ही यही है कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां हम किसी को रूढ़ी में नहीं बांधेंगे आप पूछ सकते हैं कि रूढ़ में नहीं बांधेंगे तो समाज कैसे चलेगा समाज बिना रूढ़ियों के चल सकता है और सभी नियम रूढ़ियां नहीं होते जिन नियमों को हम भावावेश पकड़ते हैं वे रूढ़ियां हो जाते हैं जैसे उदाहरण के लिए रास्ते का नियम है कि आप बाएं चलिए किन्हीं मुल्कों में रास्ते का नियम है कि दाया चलिए ये कोई रूढ़ी नहीं है ये कोई ट्रेडिशनलिज्म नहीं, नहीं है ये सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यवस्था है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाएं चलते हैं कि दाएं चलते हैं। एक व्यवस्था बना लिए की बाय चलिए उससे तो चलने वालों को सुविधा होती लेकिन बाएं चलना कोई वेदवाक्य नहीं है और बाएं चलने की शक्ति लगा कि इसकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है और बाएं चलने के नियम को अगर किसी दिन बदलना पड़े और हम सोचे की दाए चलने का नियम बना ले तो किसी को झंडा लेकर ये चिल्लाने की जरूरत नहीं की हमारे धर्म पे हमला हो गया किसी के धर्म पर हमला नहीं हो रहा जिस दिन दुनिया में प्रगतिशीलता होगी उस दिन नियम तो होंगे रूढ़िया नहीं होंगी नियम नहीं होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ रूढ़ी और नियम में फर्क है जब किसी नियम को हम पागल की तरह पकड़ लेते हैं तब वो रूढ़ी बन जाती और जब किसी रूढ़ी का हम उपयोग करते हैं यूटिलिटेरियन तब वो नियम रह जाते सब नियम रूढ़िया बन सकते हैं और सब रूढ़िया नियम हो सकती है अभी हमने सब नियमों को रूढ़ी बना लिया अभी हर चीज रूढ़ी है होना चाहिए हर चीज नियम नियम ही, बाँवी बाँवी ही समाज नहीं हो सकता रूढ़ीहीन समाज हो सकता है प्रगतिशील होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहां कोई नियम नहीं होगा कि रास्ते पर जिसको जहां चलना हो वहीं चल सकेगा ऐसा रास्ता नहीं हो सकता और अगर ऐसा रास्ता बनाना हो तो रास्ता ही नहीं होगा सिर्फ जंगल में आदमी जहाँ चाहे वहाँ चल सकता है अगर आपको कभी ऐसा समाज बनाना है जिस पर तो कोई नियम ना हो उसका रास्ता भी नहीं होगा सिर्फ जंगल हो सकता जंगल में कोई नियम नहीं होगा अगर रास्ता है और चलने वाले लोग हैं, तो नियम होगा लेकिन नियम को रूढ़ि बनाने की कोई जरूरत नहीं जिंदगी नियम से चले तब नियम को बदलने में कभी कठिनाई नहीं आती क्योंकि हमारा कोई राधात्मक संबंध नहीं होता नियम से अब बाएं चलना है न तो ये हिंदू का नियम है न ये मुसलमान का नियम है ये ईसाई का नियम जिंदगी के सारे नियम बाएं और दाएं चलने जैसे होने चाहिए जब हमें जरूरत पड़े हम बदल लें जब अनुपयोगी हो जाए हटा दें लड़ने की जरूरत ना आए उनसे लड़ने की जरूरत इसलिए आती है कि कुछ लोग उनको जोर से पकड़ लेते फिजूल ही पकड़ लेते अकार पकड़ लेते तो मैं जो कह रहा हूं अगर कोई रूढ़ी तोड़ने वाला नई रूढ़ी को प्रसिद्ध देता हो तो वो आदमी रूढ़ीवादी है सिर्फ पुरानी रूढ़ी से उठ और ध्यान रहे पुरानी रूढ़ी अच्छी नई रूढ़ी क्यों क्योंकि पुरानी रूढ़ी को टूटने की स्थिति आ जाती नई रूढ़ी सिर्फ नई है मजबूत होती ज्यादा दिन चलती आदमी मरगट जाता है लाश को कंधे पर रख के आरथी को कंधा दुखने लगता तो कंधा बदल लेता एक कंधे से दूसरे कंधे पर आर्थी को कर देता उससे कोई बोझ में फर्क नहीं पड़ता थोड़ी देर राहत मिल जाती नए कंधे पर भजन थोड़ी देर कम मालूम पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी रूढ़ी से नई रूढ़ी पर नहीं जाना है रूढ़ियों से नियम पर जाना है इसमें बुनियादी फर्क है हाँ एक सवाल और इसको तो आखिरी मान ले एक मित्र ने पूछा है कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन मैडनेस एंड प्रोग्रेसिवनेस बहुत कम बहुत कम फर्क है बहुत बारीक फर्क है असल में साधारण पागल हम उसे कहते हैं जो हमारे समाज के बीच मेल एडजस्टेड हो जाता है जो हमारे समाज के बीच एडजस्टमेंट खो देता है जरूरी नहीं है कि वो पागल हो हो सकता है पूरा समाज ही पागल हो और इसलिए वो आदमी एडजस्ट ना हो पाता हो क्योंकि जीसस को जिन लोगों ने सूली दी थी उन्होंने पागल समझ के दी थी और सुखरात को जिन लोगों ने जहर पिलाया था उन्होंने पागल समझ के पिलाया, और महावीर को जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उन्होंने पागल समझ के फेंके समाज उस आदमी को पागल करता है जो समाज के ढांचे में मौजूद नहीं पड़ता ये पागल भी हो सकता है ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है ये दोनों हालत में समाज के ढांचे में मौजूद नहीं पड़ेगा फर्क क्या है फर्क एक ही है फर्क एक ही है कि ये जो आदमी पागल है इससे तो कोई भविष्य नहीं निकलेगा और ये जो आदमी प्रगतिशील है इससे भविष्य निकलेगा और ये जो आदमी पागल है इस आदमी से कुछ भी निकलने वाला नहीं और ये जो प्रगतिशील है जिसे हम पागल की तरह आज अनुभव करेंगे कल इसे हम भगवान की तरह पूजेंगे हमने सब पागलों को पूजा है बाद में असल में अगर जीसस को पैदा होना पड़े तो उन्हें दो चार पांच हजार साल रुक के पैदा होना चाहिए तब वो एडजस्ट हो सके लेकिन वो पांच हजार साल पहले पैदा हो जाते हैं ये उनकी गलती है अब पागल के संबंध में हमारी दृष्टि बहुत बदलती जा रही है जैसा हम पहले सोचते थे वो दृष्टि नहीं रह गई पागल के संबंध में पता नहीं आप क्या सोचते हो तीन तरह के पागल साधारणता होते हैं एक तो पागल वो है जिसको फिजियोलॉजिकली डेंज है इस तरह के पागल को बीमार मानना चाहिए इस तरह के पागल को पागल नहीं मानना चाहिए जैसे एक आदमी के पास आँख नहीं है एक आदमी के पास मस्तिष्क का कोई हिस्सा नहीं है ये पागल है अंधे को पागल नहीं कहते आप कहने को पागल नहीं कहते लंगड़े को पागल नहीं कहते फर्क क्या है इस आदमी उस आदमी उसके यंत्र में भी कोई चीज कम है इसके यंत्र में भी कोई चीज कम है उसके देखने के यंत्र में कमी है उसके सोचने के यंत्र में कमी है इसको बीमार कहना चाहिए पागल नहीं कहना चाहिए दूसरी बड़ी संख्या उन पागलों की है जो हमारे समाज के कारण पागल हो जाए जिनके लिए जिम्मेवार हमें वो जिम्मेवार नहीं अब एक आदमी को हम एक स्त्री के साथ शादी करवा देते हैं जिसने उसे कभी देखा नहीं जिसने उसे कभी चाहा नहीं अब हम पूरी जिंदगी आशा करते हैं कि वो उसे प्रेम करे अगर ये प्रेम नहीं हो पाता वो अगर आदमी सीधा और भला आदमी तो प्रेम करने की कोशिश करेगा और ध्यान दे कोशिश से प्रेम कभी भी नहीं हो सकता वो पागल हो जाए बदल भी नहीं सकता जिसे प्रेम कर सकता था उसे कर भी नहीं सकता जिसे नहीं कर सकता उसे करने की कोशिश करता है हम उसे दबा डालेंगे वो पागल हो सकता है अब जब ये पागल हो जाएगा तो हम कहेंगे आदमी पागल ये आदमी पागल नहीं ये आदमी पागल समाज में पैदा हुआ है और हो सकता है कि इसकी जगह अगर थोड़ा कम सेंसिटिव आदमी होता तो चला लेता और पागल ना होता इसलिए मनोविज्ञान की नई खोजें ये कहती हैं कि जिनको हम पागल कहते हैं उनमें कई बार हमसे ज्यादा सेंसिटिव और हमसे ज्यादा पोटेंशियल लोग होते हैं क्योंकि वो बेचारे नहीं सह पाते साधारण आदमी मीडिया कर का आदमी होता तो वो कहता ठीक है प्रेम प्रेम की जरूरत भी क्या है बच्चे पैदा करते हैं काम चलता है वो चला लेता लेकिन एक आदमी है जो बच्चे पैदा होने से त्रप्त नहीं हो सकता जो सेक्स से त्रप्त नहीं हो सकता जो कहेगा ये तो बहुत ही बायोलॉजिकल तल पर बात है जिसकी कोई और भीतरी आकांक्षा है जो प्रेम चाहता है वो प्रेम नहीं मिल रहा वो पागल हो जाए और वो जो मीडिया करें जो पागल नहीं हो गए वो वो उसको कहेंगे की आदमी पागल हो गए दूसरा वर्ग उन पागलों का है जो इसलिए पागल हो जाते हैं कि जो हमने समाज निर्मित किया है वो अभी भी सेन नहीं सोसाइटी इनसेन है उसकी सारा ढांचा पागलपन का है वो हजार तरह के पागलपनों की व्यवस्था किए बैठी थी और उन थोप रही है लोगों पर उनमें जो कम संवेदनशील हैं, कम बुद्धिमान हैं, वो राजी हो जाएंगे जो संवेदनशील हैं, ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो पागल हो जाएंगे तीसरे तरह के पागल वे हैं जो ना तो समाज की वजह से पागल हैं, ना किसी फिजियोलॉजिकल कारण से पागल हैं, बल्कि भविष्य के लोग आज के लोग ही नहीं है बहुत फासला है उनका और आज में हमारे और उनके बीच कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है हमारे उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता पागल हम उसे कहने लगते हैं जिससे हमारा कोई तालमेल नहीं बैठता कोई संबंध नहीं बनता वो हमें पागल दिखाई पड़ने लगता है दिखाई पड़ेगा ही क्योंकि वो दो या तीन हजार या पांच हजार साल आने वाले भविष्य की भाषा बोल रहा है प्रोफेट्स भी पागल है इसी अर्थ में क्यूँकी वो प्रोफेटिक वो भविष्य की बात कर रहे है वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे की कृष्ण अगर आज भी पैदा हो जाए तो पागल होगा उस दिन भी पागल थे अगर आज भी पैदा हो जाएं कृष्ण और मोर मुकुट बांध के बांसरी लगा के नाचने लगे तो वो जो उनकी मंदिर में पूजा करते हैं वो भी उनकी पुलिस में खबर कर देंगे इनको जरा संभालो तो क्योंकि पूजा ठीक थी मंदिर में थे तो ठीक था चलता था कोई झंझट ना थी लेकिन सड़क पर ये बांसुड़ी बजाये ये ठीक नहीं और ये किसी और की राधा के साथ नाच लेते थे वो ठीक है हमारी राधा के साथ नाच लेते ना। ये नहीं चलेगा अब कृष्ण उस भविष्य की दुनिया के आदमी है जिस दिन प्रेम प्रदसन नहीं रह जाएगा उस दिन कृष्ण कम्युनिकेट कर सके उस दिन वो पागल नहीं होगा जिस दिन प्रेम प्रदसन नहीं होगा जिस दिन प्रेम स्थाई कॉन्टेक्ट नहीं होगा जिस दिन प्रेम क्षण की घटना होगी और जिस दिन प्रेम की कोई मालिकियत नहीं होगी उस दिन कृष्ण शायद अर्थपूर्ण हो जाए कृष्ण उस दिन अर्थपूर्ण हो सकते हैं जिस दिन कोई आदमी बांसरी बजाय 24 घंटे तो भी भूखा नहीं मरेगा नाचे रात करे तो भी भूखा नहीं मरेगा कृष्ण उस दिन भविष्य के आदमी हो सकते हैं जिस दिन हम सुख को भी स्वीकार करेंगे हम इतने दुखी लोग हैं कि हम किसी को सुख देख स्वीकार नहीं कर सकते ईर्षा से भर जाते। कृष्ण जैसे आदमी की हम गर्दन दबा देंगे की इतना सुखी आदमी हमारे भी कि हम रोज चले जा रहे हो तुम बांसरी बजा रहे नहीं ये बहुत ही सुखी समाज में बहुत बिलिस्फुल समाज में जहाँ किसी दूसरे का सुख ईर्षा पैदा नहीं करेगा जहाँ दूसरे का सुख हमें भी नाच में ले जाएगा उस दिन स्वीकृत हो सकते ऐसे लोग भी पागल है तो मैं मानता हूँ कि प्रोग्रेस थोड़े बहुत अर्थों में पागल के करीब होगा दो कारणों से करीब होगा एक तो समाज उसको दबाएगा इसलिए और एक वो भविष्य ओरिएंटेड होगा इसलिए पागल और उसके बीच समानता है लेकिन जिस समाज में हम जीते हैं उसमें ना पागल होने से पागल होना बेहतर है मेरा में कुछ और है। मैं दोहरा देता हूँ सवाल आपका अलग है लेकिन आप पूछे इतनी बात कर ले दो आप पूछते हैं कि आत्मा एक कंची है एक असत्य है तो उसके ऊपर तो पिछले कर्मों का भार है दो बातें समझ रहे बहुत बड़ा सवाल है फिर कभी दोबारा आउ तो करना अच्छा हो पहली तो बात ये कि सोल इज नॉट ए कंट्यूनिटी इट इज एन इटर्निटी इन दोनों में फर्क है आत्मा सातत्य नहीं है शाश्वतता है इन दोनों में फर्क कंट्यूनिटी जो है उसके बीच में डिसकंटिन्यूस गैप होते हैं। कंट्यूनिटी के बीच में हमेशा बीच में खाली जगह होती है इसलिए हम कहते हैं कंट्यूनिटी बीच में डिसकंटिन्यूस गैप होते हम कहते हैं कि सड़क पर जो प्रकाश लगा है वो कंटिन्यूअस पूरे रास्ते पर लगा है उसका मतलब ये है कि बीच में जगह छूटी हम कहते हैं नदी कंटिन्यूअस बह रही है का मतलब ये है कि नदी के दो कणों के बीच में फासला है गैप है एवरी कंटिन्यूटी प्री सपोजेस डिसकंटिन्यूस गैप आत्मा कंटिन्यूटी नहीं आत्मा इटर्निटी इटर्निटी का मतलब है नो no गैप कोई बीच में जगह नहीं इसलिए दूसरी बात ख्याल में रख ले कि जहां कंटिन्यूटी है वहां प्रोसेस होती है सोल इज नाथ ए प्रोसेस सोल इज एग्जिस्टेंस वो एक प्रक्रिया नहीं है एक भाव नहीं है एक अस्तित्व है यह भी नहीं कह सकते कि वो ठहरा हुआ है क्योंकि ठहरता वही है जो बहता है वो ठहरा हुआ भी नहीं है बहरा हुआ भी नहीं है तीसरी बात जो आपने पूछी है कि आत्मा के ऊपर तो कर्म का भार होगा नहीं आत्मा के ऊपर कभी कर्म का भार नहीं कर्म का सारा भार मन के ऊपर है माइंड के ऊपर है माइंड इज द पास्ट आत्मा तो महावीर के पास भी है जब उन्हें ज्ञान हो गया और तब भी थी जब ज्ञान नहीं हुआ था फर्क क्या है जब ज्ञान नहीं हुआ था, था तब वो अपने मन को ही आत्मा समझ रहे थे वो अपने पास्ट को ही आत्मा समझ रहे थे और जब ज्ञान हो गया तब उन्होंने अपने मन को आत्मा नहीं समझा वो अब उनका पास नहीं रहा आत्मा सदा स्वतंत्र है वो कभी बंधन में नहीं मन सदा बंधन में है वो कभी स्वतंत्र नहीं है और हम आइडेंटिफाइड हम समझ रहे हैं कि मैं मेरा मन ये मन जो है इस पर कर्म का बोझ है आत्मा पर कर्म का कोई भी बोझ नहीं आत्मा पर बोझ ही नहीं है अगर ठीक से समझे तो आत्मा का अर्थ वेटलेसनेस उस बोझ हो ही नहीं सकता वो परिपूर्ण स्वतंत्रता है लेकिन कौन जान पाएगा इस स्वतंत्रता को इस स्वतंत्रता को वो जान पाएगा जो मन के बोझ को अलग फेंक देता है और आत्मा की परिपूर्ण स्वतंत्रता में खड़ा हो जाता है इसलिए धर्म की दृष्टि से भी मैं धार्मिक आदमी को प्रगतिशील कहता हूँ धार्मिक आदमी को रिलीजियस माइंड को रिलीजियस माइंड वही है जो, जो धर्म की दुनिया न अतीत से मुक्त हो रहा है अपने अतीत से अपने पास लाइफ से अपने कर्मों से लेकिन हम तो उस आदमी को धार्मिक कहते हैं जो अच्छे कर्म कर रहा है मंदिर बना रहा है धर्मशाला बना रहा है पानी पिलवा रहा है भोजन करवा रहा है कुछ अच्छे कर्म कर रहा है इस पर अच्छे कर्मों का बोझ होता चला जाएगा फर्क पड़ेगा इस पर बुरे कर्मो का बोझ नहीं होगा अच्छे कर्मो का बोझ होगा लेकिन होने वाला बोझ ही ये मुक्त नहीं है इस पर तो कभी अलग से पूरी बात करनी पड़ेगी